तो ये श्रद्धा जो है ये बहुत कम वैसे है तो ऐसे बहुत कम होता है आता है बहुत हो। ये नहीं लेती हो। नहीं है। है? नहीं है। अच्छा है, ठीक है नहीं लेना अच्छा ले तो ले चल विशिष्ट जीवात्मा जन्म जन्मकृत संस्कार संस्कृति नहीं है लेकिन साधारण जीवात्मा के जब चौचन चौतन भूमित भूमित को गुरु कृष्ण प्रसाद ये कहा नहीं जाएगा किसका श्रद्धा कितना है क्या होता है? एक जीवन बितित करते हैं भोग भोग लालसा लेकर के मैं अपना जीवन में ही ऐसे बत्तीस साल उम्र तक तीस साल उम्र तक हाँ लगभग साल तीन हमको कोई आग्रह ही नहीं था भगवत कोई मैंने लेकिन कोई आग्रह नहीं था एकदम पूर्ण था हंड्रेड परसेंट पॉइंट जीरो वन परसेंट भी भगवत उन्मुख था हमारे भीतर था नहीं हमारे जब जन्म हुआ है ना तो हमारे वहाँ बंगाल में अन्नप्राशन होता है अन्नप्राशन माने छः महीना में कि सात महीना में मुंह में प्रसाद देते हैं उस दिन से उसका प्रसाद खाने का मान अन्न खाने का उसका ये हो जाता है नियम कर लेते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं पहले देते नहीं तो उसका एक अनुष्ठान होता है बड़ा अनुष्ठान शादी ब्याह के तरफ बहुत खर्चा होता है उसमें भी एक अनुष्ठान अन्नप्राशन और इधर उधर नामकरण संस्कार उतना खर्चा खर्चा नहीं करते हैं हमारे बंगाल में बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं शादी किया जाए ब्याहन उपनयन उपनयन से भी अन्नप्राशन में ज्यादा खर्चा करते हैं अन्नप्राशन सब रिश्तेदार कुटुम्ब सब निमंत्रण करेंगे भेंट भेट ये सब चढ़ाएंगे तो जिस दिन हमारे उपनयन संस्कार है अन्नप्राशन उस दिन चार चारटाजुट दर साधु आ गए आ करके अनजान कोई जानकारी है नहीं जटाजुटी करके हमारा माते आशीर्वाद करके बोल के बाबा मैं यहाँ ये बच्चा ना साधु होगा बोल के चले गए आशीर्वाद दे करके चले गए तो बचपन में एक दिन हम खाने बैठे हैं एक भिखारी गया वहां कि जो भिक्षा दीजिए हम भी खाने बैठे है मैया खाने बैठे मैया और हम हमी शायद तो मैया मुँह धोने चाहे हम तो मैया तुम तुम बैठे रहो हम देते हैं तो हम उम्र है उस समय हमारा आठ नौ साल उम्र के की सात आठ साल उम्र तो हम बोले तुम उठ मत उठो मैं मुँह धोके दे रहा मैं उठ के हाथ धोके मुंह धोके नियम था हम लोग का घर में जो कोई भिखारी खाली हाथ लौट के जाना नहीं चाहिए ए, ये अमंगल होता है ऐसे संस्कार हमारे परिवार में ऐसे था तो उतना छोटा बच्चा ऐसे आग्रह देख करके मुझे भिखारी बहुत गदगद गद हो गए जब बहुत जगह जाते हैं भिक्षा मिलता नहीं है जाओ, जाओ जाओ आगे जाओ खाने बैठे मुंह धोके कौन भिक्षा देगा जा जा बाबा बाबा। बाबा बाबा आगे जाओ और मैया तुम्हारे तो बहुत है। तो मैया कहे कहे हाँ उस दिन मैया कहे, जहां ऐसे है ऐसे अन्न प्रश्न के समय एक साधु आ गए और आशीर्वाद करके गए तुम्हारे बच्चा साधु होगा तो वो शब्द हमारे भीतर बैठ गया है बैठ गया बैठ गया तो दिन बीत गया माँ चले गए पता गए पिता चले गए नाना प्रकार घात प्रतिघात दंत संघात उसके अंदर नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर हमारे कठोर जीवन माँ नहीं बाप नहीं भाई नहीं ऐसे भी बीतते हुए नौकरी मिल गया कोई रकम बहुत सारी कहानी है लेकिन उस समय पूरा मेटेरियल्स लाए किंचित मात्र हमारे भीतर भावना या कोई रकम भगवत बुद्धि परमार्थिक बुद्धि हमारे भीतर तो जीरो परसेंट जीरो परसें तो हमारा कभी कभी दिमाग में आता था जिस साधु ने कह दिया ये लड़का तुम्हारा ये लड़का साधु होगा हमने बोला देखो ऐसे साधु है आजकल सला ठगबाज बाज ऐसे ऐसे शब्द कह करके बहकाते हैं है, ये लोग कुछ जानते नहीं हैं हम साधु होंगे कभी कभी हम जब उस समय हमारे मानसिक स्थिति जैसे पूरा संसार उन्मुखी एकदम पूर्ण रूप से फुल फ्रेश सिनेमा देखना गैम्बलिंग करना ये सब नाना प्रकार है, है, है, ये सब दोस्तों के साथ मिलना जुलना नाना प्रकार जैसे मटेरियल्स जीवन जैसे होता है एकदम पूर्ण ऐसे संगीत में संगीत तो आए तो बचपन में ही आए बहुत सारी कहानी है संगीत में तो हमारे जीवन का ही साथी था संगीत तो हमारा जब पूर्ण जो तो हमारा कभी कभी वो शब्द हमको मन में आता था मोरे ये कैसे शब्द कह दिया हम साधु बनेंगे या भी तो तलेषमा भगवती भावना है नहीं ये कैसे हो सकता है ये सब था साधु लोग ऐसा ही है सब कह देते हैं मुंह में आया कह दिया ये साधु बनेगा ये तो कभी कदापि ये संभव नहीं है कभी कभी मन में वो भाव माँ के शब्दों हमको टोकता था कभी कभी हमारे भीतर बोले ऐसा तो होना कब भी संभव नहीं हमारे ये लाइफ स्टाइल है आज कल <laughs> सब ठग साधु है, सब शादु है। लेकिन हो गया एक रात में चेंज आ गया एक रात में हमारे भीतर चेंज आ गया हम जब पूरा फुल फ्रेज में हम एक पूरा सकाम संसार उन्मुखी सब अवगुण के खान भोगलासा सब अवगुण से बड़ा हुआ एक प्राकृतिक बुद्धि संपन्न एक जीवात्मा उस स्थिति में हमारे जिस घर में हम किराया रहते कोई तो माँ बापा कोई था नहीं कोई तो नौकरी करते हैं किराया घर है, लेकर खाते हैं पाते हैं घूमते फिरते कोई बोलने वाला नहीं टोकने वाला नहीं कुछ नहीं तक हमारा खर्चा मस्ती से गुजारा होता है से रहते हैं संगीत वाला बाजार है उसी समय का फोटो, <laughs> <थे>। <laughs> का फोटो है पूरा मेटेरियल्स फुल मेटेरियल्स वो जो शीतार बाजार बीच में बाबा तो रात को ऊपर में एक मैया रहती थी मैया तंत्र उपासना करती थी देवी साधक देवी उपासना ऊपर में मंदिर था देवी मंदिर काली मंदिर वहाँ उपासना करती थी तो रामकृष्ण परमंशदेव का कथा मृत तो एक दिन ला कर काम को बोलता है हमारा नाम था विनय पूर्वाश्रम में पूर्व नाम विनय था बिना है तुम इस इस ग्रंथ को पढ़ो तो रामकृष्ण कथा मिली तो कथा तो अच्छा है श्रद्धा तो थी नहीं लेकिन अश्रद्धा भी थी नहीं ऐसे नहीं जो अश्रद्धा थी ऐसा नहीं श्रद्धा थी नहीं लेकिन अश्रद्धा भी नहीं थी चलो पढ़ो रात में पढ़े हैं रात के अंदर हमारे भी तो पूरा फुल चेंज आ गया पूरा जहां हम जो जिस जीवन लीड कर रहे हैं ये कोई मनुष्य जीवन नहीं इस जीवन का चेंज होना चाहिए हम मिस गाइड हो रहे हैं गाइडलाइन हमारा ठीक नहीं है ये फ्रेंड सर्कल समाज जीवन बंगाल में तो ऐसे कोई आध्यात्मिक कोई भावना है ही नहीं खान पीन दूषित है और इस जीवन का चेंज होना चाहिए फूल चेंज होना चाहिए रात के अंदर हमारे भीतर तो फूल चेंज आ गया एवं हमने पूरा तय भी कर लिया इसको फूल चेंज करके हम छोड़ेंगे जितना बिगड़े हुए हैं क्या करना है नहीं यहाँ से ये समाज जीवन से हमको दूर जाना पड़ेगा अकेला रहना पड़ेगा हमारे जीवन में अनुशासित जीवन होना चाहिए इस लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हमको अनुशासित जीवन होना चाहिए उस अनुशासित जीवन के लिए हमको पूरा अकेला होना पड़ेगा और हमारे जितना जितना भी बर, भीतर की जो हमारी वृत्तियाँ हैं इसको चेंज करने के लिए उस तरह से हमको चेंज लाने के लिए हमको कठोर जीवन लीड करना पड़ेगा तो क्या करें चलो यहाँ से छोड़ो ऐसे जगह चलो जो हम हमको कोई पहचानता नहीं है जानते नहीं हैं ऐसे जगह के घर लेकर के किराया लेकर के हम अनुशासित जीवन लीड करेंगे तो फिर वहां से हमने दूसरा जगह अचिन अनजान जगह तीन तला के ऊपर एक गर, रूम ले लिया किराया में अब शुरू हो गया हमारा अनुशासित जीवन क्या करेंगे भाई सारा दिन बैठे हैं किसे मिलना नहीं जुलना नहीं दर्जा बंद कर दो बैठे रहो कहाँ तक बैठे रहेंगे अच्छा नहीं लगता है तो क्या करें आप क्या? करें तो करें क्या कुछ तो करना पड़ेगा परमार्थिक जीवन संबंध हमारा कोई धारणा नहीं भजन करेंगे क्या करेंगे किसका करेंगे क्यों करेंगे भगवान कौन है उससे संबंध क्या है कुछ जानकारी नहीं है कौन सा लाइन अपनाएंगे ये सब नाना प्रकार प्रश्न आकर के तो लेकिन एक ही वस्तु है हमने एक बड़ा गीता खरीद लिया एक गीता खरीद कुछ नहीं तो भाई कम से कम गीता लेकर के तो कम से ये तो सत्य है तो गीता में हम दिन रात गीता में एकदम लगे गीता में एक एक श्लोक बैठे एक एक शब्द अच्छी तरह से एवं तो उस समय हमको गीता की कृपा से बहुत अनुभव भी कराया ठाकुर जी ने ठाकुर जी ने हमको गीता की सत्यता इस संबंध में हमको पूर्ण विश्वास दे दिया जो गीता भगवत बाणी है गीता सत्य है ये विश्वास हमको ठाकुर जी ने दिला दिया तो फिर ठीक है गीता पढ़ने से होगा नहीं गाइडलाइन हमको चाहिए तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वहाँ पर एक दोस्त मिल गया लाइब्रेरी में मतलब काम करता है तो उससे दोस्ती हो गया उसका कार्ड से हमको लाइब्रेरी में जो धर्म चैप्टर है उसमें 9 लाख ग्रंथ था वो लाइब्रेरी में अभी तो कितना होगा पचास लाख तक होगा ऐसे विशाल मंजिल का लाइब्रेरी है तो हम वहाँ से चूं देते दे हैं एक ग्रंथाम को भेजो एक ग्रंथाम को भेजो एक एक ग्रंथ पढ़ते हैं फिर उसको दे देते हैं फिर वो अपना कार्ड से उतना खड़ी थी क्या कहाँ पढ़ेंगे फिर वो ग्रंथ हमसे लाइब्रेरी ले जाता कौन सा ग्रंथ चाहिए धर्मीय ग्रंथ एक तंत्र मार्ग हो ज्ञान मार्गो जोग मार्गो भक्ति मार्गो ये वो भगवती साधक ऐसा करते हैं पांच साल हमने ग्रंथ अंदर डूबे रहे सिर्फ तत्व जानने के लिए तत्व क्या है हम भजन करेंगे तो क्या भजन करेंगे कौन सा भजन करेंगे किसका भजन करेंगे क्यों करेंगे क्या संबंध है भगवान का भगवान कौन है? है हम कौन है हमसे भगवान का संबंध क्या है सृष्टि क्या है सृष्टि से हमारा मतलब क्या है सृष्टि हम कौन है सृष्टि क्या है ये सब जिज्ञासा जानने के लिए हम नाना प्रकार सात साल तक छः सात साल तक ग्रंथों के अंदर डूबे शुरू से शाम तक नौकरी तो ऐसा ही था जाओ जाओ मत जाओ मत जाओ आ जाता था समय भी ऐसा मिल गया पाँच सात दिन पीछे एक बार ऑफिस जाते थे का कोई नाम निशान नहीं जाओ <laughs> नौकरी भी ऐसे राजा राजा का नौकरी था की कृपा से और दिन रात में डूबे रहते थे, लेकिन सभी सभी शास्त्र एक ही साधु संघ कहा मिलेगा रामकृष्ण वर्मा से देखते दक्षिणेश्वर विवेकानंद नाना प्रकार गंगा के किनार में चलते थे एकदम उदास होकर के कितना साधु का डेरा जहाँ दिखते थे उनको साधु के पास जाते थे कितना जोगी नैसी कितना प्रकार साधु संत वो रास्ते में साधु देखते थे उसके पीछे पीछे चल देते थे साधु संघ जानते नहीं कौन सा साधु संघ कैसे साधु संग ऐसे करके पागल जैसे घूमते थे तिरते तिरते पर्यटन तो करते थे साधु संघ के लिए हिमालय घूमते थे गिरी गौ गिरी गुहा गाँव भर में ढूंढते थे वृंदावन में आते थे भीग जाते थे इस तरह से साधु संग कुंभ में जाते थे साधु संग साधु साधु गुरुकरण करने के लिए डोबते हैं इधार उधार कहाँ जहाँ कहाँ कहाँ सदगुरु जाते हैं पसंद नहीं आता है <laughs> ऐसे तो कहने का मतलब है संस्कार जो है ना जब समय होता है तभी जा करके वो सब संस्कार पूर्व पूर्व जन्म का संस्कार आ करके उसको चेतन दिलाता है ऐसा नहीं आप जब तक उसका संसार संसारी बुद्धि रहती है जब तक उसका कर्म भोग है तब तक उसको समझना मुश्किल है ये कहना मुश्किल है जो हमारे अंदर संस्कार नहीं है समय पर ही होता है एक वृक्ष में एक फल खिला है लेकिन और भी फूल है वो भी धीरे धीरे धीरे धीरे वो भी फल होगा उसमें से भी फल निकलेगा पकेगा वो भी फल होगा तो ऐसा कहा नहीं जाएगा कि हमारे भगवती बुद्धि है नहीं तो हमारे द्वारा भजन होगा नहीं ऐसा कहा नहीं जाएगा किसका किस समय कौन सा साधुसंगों से महत्वसंगों से उसके भीतर परिवर्तन आ जाएगा ये कहा नहीं जाएगा है ना ऐसा नहीं है निराश होने का कोई कारण नहीं है ये तो रोगे की पहा कब बरसेगी किस समय बरसेगी किस स्थिति में बरसेगी कैसे मानसिकता में उसको हम प्राप्त करेंगे ये कह नहीं जाएगा आशा भरोसा के बैठे रहना चाहिए विश्वास लेकर के निश्चल हो कर के दृढ़ विश्वास लेकर के उनके भरोसा में रहना चाहिए विश्वासी भक्ति मार्ग में चलने का एकमात्र अस्त्र है विश्वास खो गया तो साधन जीवन में आगे चलना बहुत कठिन बन जाएगा विश्वास अरे विश्वास ही है नहीं तो थोड़ी वो वजन टिकेगा आगे चलेगा ही नहीं तो विश्वास ही है बड़ा अस्त्र विश्वास के बल पर तुम बहुत जल्दी निकाल जाओगे कोई भी परिस्थिति आ जाए आज ही आएगी तूफान तो उठेगा जो वीर साधक होता है वो टूटते नहीं है वो जानते हैं हमको जाना ही पड़ेगा हमको पहुँचना ही है किसी भी कीमत पर टूटता नहीं है विश्वास खोता नहीं है कोई भी अब अवस्था आ जाए कोई भी परिस्थिति आ जाए ऐसा नहीं जो थोड़ा सा माला कर रहे हैं भजन कर रहे हैं बस हमारे समस्त परिस्थिति बदल जाएगी समस्त आदि व्याधि उपाधि हमारे बाधा विघ्न सब हट जाएगा फिर हम निश्चिंत होकर के क्योंकि हम भजन करते हैं हमारे लिए कोई बाधा नहीं आनी चाहिए हम तो ठाकुर जी को शरणा करते हैं तो भगवत ठाकुर जी कृपा होनी ऐसी बात नहीं है ऐसी बात नहीं है ठाकुर तो जी की कृपा नहीं होती है बड़े कृपा होती है कृपा उसको टूटने नहीं देता है मनोबल टूटने नहीं देता है ठाकुर पकड़ के रखते हैं उनके शरण में रहने से विपत्ति समय में भी ठाकुर जी उसको धारण करके रखते हैं, इतना फर्क पड़ता है इसलिए हर परिस्थिति को प्रभु की कृपा जान करके विपरीत परिस्थिति थे विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य के साथ नहीं है प्रभु की इच्छा जानकर के शांत रहना चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे प्रति प्रभु की कृपा है नहीं हम उनके शरणागत है हमारे लिए ये बाधा ये उपवाधि ये बेदी, ऐसे नहीं कौन तान ही नमे भक्त पति हम तो प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जाया मैं उसको नष्ट होने नहीं देता हूं लेकिन ठीक ठीक शरण आती अन्ना अभिलाषी है न कर्मादम अनुकूल कृष्ण अनुशीलन भक्तिर विश्वास चाहे भजन हो चाहे न हो कम हो चाहे ज्यादा हो लेकिन ये विश्वास होना नहीं चाहिए भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए ये भरोसा और विश्वास छूट गया तो भजन जीवन में तुमको आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा विपत्ति समय में भी शांत तो रह करके ए, प्रभु की कृपा है हमारे प्रति है रहेगा किसी भी कीमत में ए, प्रभु हमको छोड़ेंगे नहीं ऐसे विश्वास चाहे हम कितने भी पापाचारी हों दुराचारी होंचारी वैभिचारी को विचारी हों प्रभु हमको छोड़ेंगे नहीं तब तो जगह के साधन प्रभु के कृपा से संसार से ओम हरी ओम